व्यार्थ शरणागति का स्वरूप गोस्वामी जी ने बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया किसी ने गोस्वामी जी से कहा महाराज इतने भक्ति भाव की क्या आवश्यकता है इसके बिना जीवन में काम नहीं चलता है क्या तो गोस्वामी जी ने कहा लड़काई को परिवय तुलसी बिसरी न जाए बच्चे को अगर तैरना सिखा दीजिए तो यह थोड़े ही है कि 24 घंटे तैरता ही रहे नदी में चलेगा तो सड़क पर ही लेकिन जिस दिन नदी में डूबने का डर होगा उस दिन उसकी तैराकी काम आएगी इसलिए सत्संग करने का अभिप्राय यह है कि तत्काल नहीं तो जब डूबने लगिएगा तब आपको याद आ जाएगी कि पार होने की एक कला है इसलिए महाराज दिलीप को सत्संग की बात याद आ गई उन्होंने कहा मुझे यज्ञ नहीं करना है किसी ने कहा महाराज निन्यानवे पूरा हो चुका अब आप नहीं क्यों कर रहे हैं उन्होंने कहा अरे मैं इंद्र बनने के लिए स्वर्ग का राजा बनने के लिए सौ अश्वमेध यज्ञ कर रहा था किंतु तो सोचो स्व सो अश्वेध यज्ञ करके इंद्र बनने वाले की जब चोरी करने की आदत नहीं गई तो ऐसा इंद्र बनकर मैं क्या करूंगा मैं तो यहाँ चोरों को दंड देते रहता हूं और स्वर्ग का राजा स्वयं चोरी करता है अतः मुझे यज्ञ नहीं करना संकेत यही है कि जहां पर व्यक्ति समझ गया वह यही अनुभव करता है और सावधान हो जाता है भगवान ने यही कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पायन जहि परलोक सवारा जो लोग कहते हैं कि इस सब ईश्वर कराता है भगवान ने कह दिया कि बिल्कुल नहीं नर तनुभव बारिध कहु बेरोख मरुत अनुग्रह मेरो करण धार दृढ़ है सदगुरवा दुर्लभ साज सुलभ करवा जो नर तरय भव सागर नर समाज यस पाए शोकृत निंदक मंद मते आत्मा गति जाय लोग कहते हैं कि आत्महत्या बड़ा पाप है ऐसा मानते हैं कि विष खाकर मरना ही आत्महत्या है भगवान कहते हैं ये संसार के जीव जो विष का सेवन कर रहे हैं वे तो आत्मघाती ही हैं। हाँ वह आत्महत्या तुरंत नहीं दिखाई दे रही है इसीलिए भगवान शंकर मांगने वाले के सामने आकर कहते हैं थोड़ा मत मांगना उसका उद्देश्य यही होता है कि एकमात्र ईश्वर को छोड़कर अगर तुमने मुझसे कुछ मांगा तो मुझे बुलाने का क्या अर्थ है अगर उन वस्तुओं को मैं बहुमूल्य मानता तो मैं स्वयं उसे धारण करके तुम्हारे सामने क्यों न आता स्वयं मन मैंने उन वस्तुओं को बहुमूल्य नहीं माना और तुम्हारे सामने खड़ा हूँ भगवान शंकर यह प्रेरणा देते हैं पर समस्या यह है कि दैत्य लोग देवताओं को शक्तिशाली तो मानते हैं पर बुद्धिमान नहीं मानते यह वे यह मानते हैं कि हाँ इनमें देने की शक्ति है पर बुद्धिमान नहीं होते बुद्धिमान तो इनसे अधिक हम ही हैं जब दोनों आकर खड़े हो गए कितना सुंदर सुयोग था कैसा सुंदर अंक जुड़ा हुआ था एक और शंकर जी पंचानन और दूसरी ओर ब्रह्मा जी चतुरानंद और दोनों का योग कीजिए तो नौ कितना सुंदर संकेत था नौ का अंक संकेत कर रहा था दसमुख हो पर नौ से तुम धन्यता प्राप्त करोगे यही सूत्र है दसमुख सामने था और नौमुख उनके सामने खड़े थे दशरथ भी दस थे पर अंतर यही था कि उनको दशरथ होने पर भी अभाव का अनुभव हुआ धन्य कब हुए जब राम रामनवमी आई और राम को पाए इसका अभिप्राय है कि हम दस अंगों वाला होते हुए भी जब तक नवथा भक्ति के द्वारा ईश्वर को नहीं पालेंगे तब तक पूर्णता नहीं आएगी